सारेगा कारवा मिनी भक्ति भगवदगीता गीता गीता सार चैप्टर वन नमस्कार दोस्तों भगवत गीता और भगवत गीता के ज्ञान पर असंख्य लोगों ने काम किया है जाने कितनी ही गीता आपने सुनी भी होगी परंतु मैं शैलेन्द्र भारती अब आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं भगवत गीता की एक और व्याख्या क्या विशेष है इस गीता में गीता में अगर कुछ विशेष हैं तो वो हैं श्री कृष्ण बाकी हम सब निमित्त हैं साधन हैं लेकिन ये मेरा खास प्रयास है कि हमारे आज के जमाने में ये ग्रंथ हमें रास्ता दिखाए आसानी से गीता को हम सब समझ पाए और अपने रोजमर्रा के जीवन में इसका उपयोग कर पाए वैसे गीता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है सुना गया है शायद ही कोई ऐसा धर्म ग्रंथ होगा जिस पर इतना लिखा गया हो ऐसा क्या खास है गीता में कि समय समय पर यह और भी आवश्यक और मार्गदर्शक भी होती जा रही है एकदम साधारण भाषा में अगर कहें तो भगवत गीता एक उत्तर है गीता एक उत्तर है दुनिया के हर प्रश्न का जीवन से जुड़ा ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका के उत्तर श्री कृष्ण गीता में नहीं देते हमारे मन मस्तिष्क में कोई भी शंका परेशानी चिंता किसी भी तरह का आवेग किसी भी तरह की दुविधा हो दुनिया के हर धर्म संकट हर डायलमा का उत्तर है गीता गीता में 18 अध्याय और हर अध्याय में वेदों और उपनिषदों का सार है अरे भाई इसे आप वेद या उपनिषद समझ करके डरिएगा मत यह मत सोचिए कि यह हमारी और आपकी समझ से दूर है इसके हर अध्याय हर श्लोक में आप अपने आप को अर्जुन समझिए क्योंकि अर्जुन की हर शंका उसका हर डर हर समस्या वैसे देखा जाए तो हमारी ही परेशानी है और हर परेशानी का हल बता रहे हैं श्री कृष्ण कृष्ण को सिर्फ अर्जुन का सारथी मत मानिएगा उन्हें अपने जीवन का सारथी भी मानिएगा उनके कहे अनुसार अगर हम और आप चलेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि हम सारी परेशानियों को आसानी से पार कर जाएंगे ज्ञान या धर्म या ग्रंथ की बड़ी बड़ी बातें मेरे साथ नहीं होगी दोस्तों यहां पर जीवन की प्रैक्टिकल सच्चाइयों और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की बात की जाएंगी तो आइए मैं शैलेन्द्र भारती आपको ले चलता हूं भगवद गीता के अठारह अध्यायों के सफर पर अध्याय एक अर्जुन विषाद योग पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग यहां शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवालों से वो जानना चाहते हैं कि युद्ध में क्या हो रहा है उनका पुत्र दुर्योधन और उनकी सेना क्या कर रही है और साथ ही में पांडु पुत्रों की सेना क्या कर रही है उसके बाद दोनों सेनाओं के शूर वीरों का वर्णन और उसके बाद आता है अर्जुन का विषाद मतलब कि उनका दुख उनकी समस्या उनका धर्म संकट आइए सुनते हैं अर्जुन विषाद योग धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता समेता यो युत्सव माम का पांडवाश्चर्वत संजय धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्र हुए मेरे और पांडू के पुत्र क्या कर रहे हैं धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं कि युद्ध स्थल पर आखिर हो क्या रहा है धृतराष्ट्र अंधे थे देख नहीं सकते थे लेकिन आंखों से अंधे थे मन और मस्तिष्क से नहीं उन्हें पता था कि वो धर्म के साथ नहीं क्योंकि धर्म तो वहां होता है जहां श्री कृष्ण थे अपने पुत्र मोह में उन्होंने शांति की जगह युद्ध को चुना था लेकिन वो जानते थे कि इस युद्ध को जीतना आसान नहीं होगा अपने जीवन में जब हम कुछ गलत करते हैं तो हम भी समझ रहे होते हैं दोस्तों कि हमारे किए का नतीजा शायद अच्छा ना हो और ऐसा ही धृतराष्ट्र के साथ भी हुआ वो भी इसी डर और इसी आशंका में दिखते हैं संजय उवाच दृष्टा तो पांडवानीकम व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत संजय आंखों देखा हाल बताते हुए उत्तर देते हैं हे राजन दुर्योधन पांडवों की सेना के व्यूह को देख रहे हैं और ये बात गुरु द्रोणाचार्य को जाकर के कहते हैं संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त तो हुई थी वो युद्ध से दूर होते हुए भी युद्ध को देख सकते थे वो जो देख रहे थे वही बता रहे थे इसमें वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहे थे सिर्फ आंखों देखा हाल बता रहे थे युद्ध का यानी जैसे हम लोग रनिंग कमेंट्री सुनते हैं बस इसी तरह समझ लीजिए यह उन्हीं की दिव्य दृष्टि यानी डिवाइन विजन का कमाल था कि हमें गीता सुनने को मिली पश्चता पांडुपुत्राण आचार्य महतिम चमू व्यूढ़ा द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येणीमता हे आचार्य द्रुपदपुत्र धृष्ट दुम्न आपका ही बुद्धिमान शिष्य है पांडु पुत्रों की यह बड़ी भारी सेना की व्यूहाकार रचना द्युम्न ने ही की है व्यूहाकार रचना का मतलब हुआ कि किस विशेष तरीके से सेना के योद्धा खड़े हैं एक ऐसा व्यूह जिससे उस सेना के बीच घुसना असंभव हो और अगर कोई उसमें घुसने में सफल भी हो जाता है तो कभी बाहर ना आ सके दोस्तों जब शत्रु या समस्या को हम देखते हैं तो वो हमें बहुत बड़ी और विकराल दिखाई देती है और मन में ये डर भी रहता है कि कुछ कर गुजर के अगर हम इसमें घुस भी गए तो क्या होगा क्या हम बाहर आ पाएंगे क्या हम जीत पाएंगे ऐसी ही सोच से दुर्योधन भी गुजर रहा है अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधे यु विराटश्च द्रुपदश्च महारथः काशिराजश्च वीर्यवान् काशीराज वीर्यवान्जितुंतीभोज शरपुंगव युधाच विक्रात उत्तमौजाच वीर्यवान् सौभद्रौद्रौपदेयाच सर्व एव महारथा इन तीन श्लोक में दुर्योधन पांडु पुत्रों की सेना के महान योद्धाओं का नाम ले रहा है जब भी युद्ध होता है तो आप अपने सामने खड़ी सेना उस सेना के योद्धाओं को जांचते और परखते हैं वैसे ही दुर्योधन भी कर रहा है दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सत्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद धृष्ट केतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजित कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी हैं इससे हमें यह पता चलता है कि चाहे शत्रु हो या शत्रु के जैसी समस्या उसके बारे में सब कुछ जानना चाहिए दोस्तों समस्या के हर पहलू से हमें वाकिफ होना चाहिए समस्या के हर पार्ट उसके अंग के बारे में मालूम होना चाहिए जैसा कि दुर्योधन भी कर रहे हैं अस्माक तु विशिष्टाये तान् दुर्योधन आगे कहता है हे hey, ब्राह्मण श्रेष्ठ पांडवों की सेना के योद्धाओं को तो आपने देख लिया अब अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं, उनको भी तो आप समझ लीजिए द्रोणाचार्य की जानकारी के लिए शत्रु की सेना के बाद दुर्योधन अपनी सेना के जो जो सेनापति हैं उनके बारे में बतलाता है समस्या के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद बारी आती है अपने पक्ष में सोचने की। ये जानना होता है दोस्तों कि आपके पास क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं आप किन बातों में मजबूत हैं जिससे आप उस समस्या पर विजय पा पाएंगे जैसे आपने समस्या के हर पहलू के बारे में सोचा उसी तरह से आपको स्वयं का भी आकलन कर लेना चाहिए भवान भीष्मश्च भीष्म कर्णश कृप्च समितिजय अश्वत्थाविकणच सौमदत्थ सबसे पहले आप द्रोणाचार्य और पितामह तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरि श्रवा के बारे में जानिए दोस्तों जिस तरह से हम आज के जमाने में रिस्क असेसमेंट करते हैं ना वैसे ही दुर्योधन भी अपने शत्रु की सेना को देखते हुए दोनों सेनाओं के योद्धा की बातें करते हुए आगे होने वाले युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं चुनौती को हर तरह से समझ ही उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है चुनौती को इतने अच्छे से जान लेना चाहिए कि जब हम उससे लड़ने जाएं तो कुछ नया न लगे कोई सरप्राइज न आए युद्ध हो या चुनौती सरप्राइज आपको हरा सकता है अन्य च बह वह शूरा मदर्थ त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरण सर्वे युद्ध विशारदा दुर्योधन गर्व के साथ कहता है कि मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वालों की कमी नहीं इतना ही नहीं ये शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित हैं और सब के सब युद्ध में चतुर हैं दुर्योधन के एक इशारे पर उसकी सेना के शूरवीर लड़ने मरने को तैयार हैं उन्हीं को देख दुर्योधन खुश हो रहा है दुर्योधन के साथ युद्ध में लड़ने के लिए शूरवीर थे जो उसके लिए मरने को तैयार हैं आप जब अपने जीवन की चुनौती से लड़ते हैं तो आपके साथ कौन होता है आपके साथ होता है आपका हुनर आपकी हिम्मत आपकी मेहनत आपके संगी और आपके अपने रिश्तेदार जैसे शूरवीर दुर्योधन के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं वैसे ही ये आपके साथी भी आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं अपर्याप्तम तदस्माकम बलं भीष्मा भी भी दुर्योधन आगे कहता है कि भीष्म भीष्मितामह द्वारा रक्षित उनकी सेना सब प्रकार से अजेय है और वहीं शत्रु की सेना भीम द्वारा रक्षित है दुर्योधन कहना चाहते हैं कि भीम की सेना को वो आसानी से जीत सकते हैं दुर्योधन यहाँ घमंड दिखा रहा है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों कभी नहीं क्योंकि अगर दुर्योधन जानता कि वो दूसरी सेना को हरा देगा तो फिर युद्ध ही क्यों करता युद्ध को जीतने के लिए दूसरे को हराना पड़ता है अगर चुनौती या समस्या को देखकर हमें लगता है कि हम जीत जाएंगे तो विश्वास या आत्मविश्वास तो हो सकता है लेकिन घमंड नहीं क्योंकि अगर घमंड हुआ तो वह आपके हारने की शुरुआत है च यथा अयनषु चर्व यथाभागमस्थिता भीष्मेवारक्ष भी ही दोनों सेनाओं के इस तरह के वर्णन से दुर्योधन अपनी इस बात पर पहुंचना चाहता था और वो ये कि हर किसी को अपने अपने मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए निस्संदेह भीष्म पितामह की रक्षा करनी है कहने का मतलब आप होने वाले युद्ध में सबसे अधिक उसकी रक्षा करते हैं जो आपके लिए युद्ध के लिए सबसे अधिक आवश्यक हो जैसे कि दुर्योधन और उसकी सेना के लिए भीष्म पितामह पितामहै भीष्म पितामह के हारने का मतलब था कि युद्ध हार जाना और उनके बचे रहने का मतलब कि आप युद्ध हार नहीं सकते अपनी सबसे बहुमूल्य चीज को तब तक बचा के रखना चाहिए जब तक कि आप युद्ध पर विजय प्राप्त न कर लें तस्य जनयन हर्षम कुरुवृद्ध पितामह सिंह विनद्योच्चित शंख दतापान शंख उद्घोषणा होती है होने वाले युद्ध की कौरवों में सबसे वृद्ध सबसे बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उच्च स्वर में सिंह की दहाड़ के समान गरजकर ऐसा शंख बजाया कि दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो गया युद्ध जीतने के लिए अपने पक्ष में माहौल बनाना पड़ता है खुद को दिलासा भी देना पड़ता है कि हम युद्ध जीतने में सक्षम हैं ऐसा ही पितामह भीष्म ने किया और ऐसा ही हमें भी करना चाहिए ततः शंखाश्चे गो मुखा सहसैवाभ्य हन्यंत सशबदस्तुमूलोभवत युद्ध भयंकर होते हैं और ये इतिहास में आज तक के सबसे भयंकर युद्ध का आरंभ था भीष्म पितामह के शंख के पश्चात नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंहे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे इन बाजों का नाद संगीतमय नहीं बहुत ही डरावना था युद्ध मनोरंजक नहीं होते दोस्तों इसलिए अगर युद्ध का फैसला ले लिया जाता है तो उसमें फिर जो भी स्वीकार हो कर लेना पड़ता है हर युद्ध हर चुनौती अपने किस्म के हालात लेके आती है उन्हीं हालात के आधार पर ही हमें तैयारियां करनी पड़ती हैं ततः श्वेत हयैर युक्त महति स्य स्थित पांडवश्चैव देव्य शंख प्रदत्मत अब बारी थी पांडु पुत्रों की सेना के शंख नाद की सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने अलाव के शंख बजाए युद्ध में जब तैयारी होती है ना तो दोनों तरफ से होती है हर पक्ष अपनी विजय की आशा में खुद को अपनी सेना को भरोसा देता है आज के समय में हम खुद के लिए अगर शंख बजाने की उपमा के बारे में सोचें तो ये हो सकता है कि हम कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो हमें मोटिवेट या प्रोत्साहित करें पंचजन्यम ऋषिकेशौ देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दध्म महाशंख भीम करोदर श्री कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य अर्जुन के देवदत्त और भयानक कर्म वाले भयानक भीमसेन ने अपना पौण्ड्र नामक महाशंख बजाया अपने जीवन में इसी तरह से हम भी अपने युद्ध अपनी चुनौती में आगे बढ़ने के लिए अपनी मोटिवेशन चुन सकते हैं कुछ लोगों के लिए संगीत ऐसा काम करता है कुछ के लिए भगवान को याद करना या कुछ के लिए माता पिता का आशीर्वाद अपने शंख आप स्वयं चुनिए और युद्ध के लिए तैयार हो जाइए अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठि नकुल सह देव सुघूषमणि पांडवों में सबसे बड़े भाई कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए दोस्तों मोटिवेशन तो सबको चाहिए आपने देखा सभी लोग अपने अपने तरीके से युद्ध जीतने के लिए अपना अपना प्रयास कर रहे थे काश्य परमेश्वास शिखंडी च महारथ ध्युम्यो विराट चत्यक सर्वशः पृथवी पते सौभद्रश्च महाबाहु शंखानुह पृथक पृथक हर शंख की अलग ध्वनि अपना एक अलग अस्तित्व युद्ध का हर योद्धा अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है श्रेष्ठ धनुज वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्ट दुमन तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु संजय धुतराष्ट्र को बताते हैं कि हे राजन सबने अपनी ओर से अलग अलग शंख बजाए दोस्तों महाभारत का युद्ध ऐसा था जिसमें हर बड़े से बड़े योद्धा भाग ले रहा था ऐसे विरले मौके को कोई कैसे छोड़ सकता था हमारे लिए ध्यान देने की बात यह है कि सच्चा योद्धा तो वही है जो युद्ध के लिए तत्पर रहे युद्ध को आप जीवन माने चुनौती माने जो भी माने लेकिन उसके लिए हमेशा तैयार रहे इसलिए हर योद्धा शंख बजा बजा के सबको अपने होने का आभास करवा रहा है सघोषो धारत राष्ट्राण हृदया नि व्यदार यभ पृथ्वी तो दयन युद्ध से पहले जैसे आप शत्रु को अपनी शक्ति दिखा के डराने का प्रयास करते हैं वैसे ही यहां भी हो रहा है संजय कहते हैं कि इस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गूंजाते हुए धार्त राष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए जब आप हूंकार भरते हैं वॉर क्राई देते हैं तो बड़े से बड़े शत्रु को भी डर लगता है यह हुंकार ऐसी होनी चाहिए कि शत्रु सोचे कि वह किससे युद्ध करने जा रहा है आप चाहे इंटरव्यू के लिए जाएं, किसी से मिलने जाएं। आपका हुनर आपकी प्रतिभा ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला आपके कौशल से प्रभावित हो जाए अर्जुन हुआ अथ व्यवस्थिता दृष्वा धातृराष्ट्रा कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुदम्य पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यदमाह महीपते सो्ये रेच्युत अर्जुन अपने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखते हैं फिर अपना धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण से कहते हैं हे hey अच्युत मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए अच्युत अर्थात अटल जो अपने स्थान से हटता नहीं जिसका नाश नहीं हो सकता श्री कृष्ण का एक नाम अच्युत भी था और अर्जुन अपने सारथी से दोनों सेनाओं के बीच में जाने को कह रहे हैं अर्जुन ने श्री कृष्ण को इसलिए चुना था कि वो जानता था कि जब साक्षात भगवान उसके साथ हैं, तो मतलब धर्म उसके साथ है जिसके साथ धर्म होता है वो कभी हार नहीं सकता निरीक्षे हम युद्धु कामानवस्थिता कैर्मया सहयोधव्यम अस्मिनुद्यमी आज के जीवन का यह सबसे बड़ा ज्ञान है दोस्तों युद्ध कोई भी हो सकता है किसी भी प्रकार का पर्सनल या बिजनेस से जुड़ा हुआ लेकिन दोनों पक्षों के बीच में जाकर आप युद्ध की सही अवस्था के बारे में जान सकते हैं अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं हे कृष्ण जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लू कि इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है तब तक इस रथ को यहीं खड़ा रखिए हमें भी दोस्तों जिया हमें भी इसी तरह अपनी समस्या के बीच में खड़े हो उसे भली भांति देखना और परखना चाहिए और तभी निर्णय लेना चाहिए हम ये सामगता धार्तराष्ट्रस्य राष्ट्रे प्रिय चिकीर्षव अर्जुन दुर्योधन को दुर्बुद्धि बता रहे हैं क्योंकि दुर्योधन के हट के चलते हुए ही ये युद्ध हुआ दुर्योधन का साथ देने जितने भी राजा आए हैं उन्हें अर्जुन युद्ध के बीच में खड़े होकर के देखना चाहते हैं दोस्तों ये जरूरी नहीं कि आपका शत्रु सही हो हो सकता है उसने गलत तरीका अपना करके आपको युद्ध में उलझाना चाहा हो जैसा कि महाभारत में भी हुआ युद्ध तो करना ही पड़ता है और वो तभी करना चाहिए जब आप अपने शत्रु को अच्छे से देख परख चुके हो जान चुके हों इसलिए अर्जुन कृष्ण से दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले जाने के लिए कहता है संजय मुक्त ऋषिकेशो गुड़ाकेशन भारत सेन योरुभ मध्य स्थापय रथोत्तम भीष्म्रोण प्रमुखत सर्वेश महीक्षिता हुआ च पार्थ पश्चान समवेतां कुरुनिति संजय अपना आंखों देखा हाल बताते हैं हे धृतराष्ट्र जैसा कि अर्जुन ने कहा था श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा हे hey पार्थ युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख पार्थ अर्जुन का ही नाम है दोस्तों उस अर्जुन का नाम है जो शंका में बस घिरने ही वाला है पार्थ हम सब भी हो सकते हैं और अगर हम अपने आप को शंका में घिरा पाते हैं तो मदद करने के लिए कृष्ण भी दूर नहीं होते और ना ही उनकी गीता दूर होती है तत्रपश्य स्थिता पाथ पितृनथ पिता महां आचार्यान्मालात पुत्र पौत्रा सखीं तथा कुकना भी था पुत्र अर्थात कुंती पुत्र र्थ दोनों ही सेनाओं के मध्य में उपस्थित ताऊ चाचा दादा परदादा गुरु मामा भाइयों पुत्रों पोतों को देख रहे हैं महाभारत को इसीलिए तो धर्म युद्ध कहा गया है ऐसा युद्ध जो धर्म के लिए किया गया था और इस युद्ध का एक बड़ा परिवार दो हिस्सों में बंट गया था आधे सगे संबंधी एक तरफ और आधे दूसरी तरफ हर किसी को फैसला करना था कि वो युद्ध में किसका साथ देना चाहता है दुर्योधन का या अर्जुन का श्वशरां सुद सेनोरुभरपी तां समीक्ष स कौंते यह सर्वान्बंधन अवस्थितान इन सब सगे संबंधियों के साथ साथ अर्जुन अपने मित्रों को ससुरों को हृदयों को देख रहे हैं विचार कर रहे हैं पूरा जीवन पांडु पुत्रों और धृतराष्ट्र पुत्रों के साथ बिताया सारे सगे सारे संबंधी एक ही तो हैं दोनों पक्ष में अपने ही तो लोग हैं किंतु अब अपनों के ही दो पक्ष बन गए हैं उसमें से एक पक्ष शत्रु का है हर किसी से अर्जुन की लड़ाई नहीं थी लेकिन अब युद्ध में वो उसके शत्रु थे और उसे उनके साथ लड़ना होगा अर्जुन उच कृपया परिष्टो विषीद्रिदम्रवीत दृष्टेम स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थित अपने करीबी एकदम अपने अर्जुन के सामने खड़े थे लेकिन शत्रु पक्ष में उन संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए श्री कृष्ण से कह रहे हैं यही से शुरुआत होती है दोस्तों आरंभ होता है अर्जुन के विषाद का जिसके लिए संपूर्ण गीता की रचना हुई कृष्ण को मार्गदर्शन के लिए एक ऐसी रचना करनी पड़ी जो हमेशा हमेशा के लिए हर किसी को सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करती रही है और आगे भी प्रेरित करती रहेगी सीदंती मात्राणी मुखम च परिशुष्यति वे पथुश्च शरीय युद्ध की बात करना आसान होता है युद्ध करना कठिन ऐसा ही अर्जुन के साथ हुआ ऐसा ही दोस्तों हम सबके साथ होता है ऐसी ही शंका का सॉल्यूशन सोल्यूशन गीता से श्री कृष्ण के द्वारा हमें मिलता है दुखी अर्जुन कहते हैं हे कृष्ण युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय अपनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं जैसे अंगों में शक्ति ना हो और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप व रोमांच हो रहा है न जाने कितनी ही बार ऐसा हम सबके साथ होता है कि जब युद्ध के सम्मुख होते हैं तो जैसे शक्ति खत्म हो जाती है परीक्षा की घड़ी के समय पर भी ऐसी ही घबराहट होती है ना नीवसते हस्ता परिद्यते न चक्नोम्यवस्था भ्रमतीव च मे मन अर्जुन अपने दुख को बता रहे हैं उनका दुख दोस्तों हमारी दुविधाओं से अलग नहीं है चाहे हम परीक्षा दे रहे हों चाहे बिजनेस करने जा रहे हों चाहे कोई बड़ा मैच खेलने जा रहे हों कितने ही ऐसे मौके आते हैं जब हम स्वयं को अर्जुन की अवस्था में पाते हैं लगता है जैसे कि हम युद्ध के लायक ही नहीं युद्ध हम कर ही नहीं पाएंगे अर्जुन के हाथ से उनका गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा उनका मन भ्रमित सा हो रहा है इसलिए वो खड़े रहने में भी समर्थ नहीं है निमित्ता च पश्यामि विपरीता केशव न च श्रेयो नुपश्याजन मावे विश्व का सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन हताश है युद्ध से पहले अगर आप खुद को कांपता हुआ पाते हैं देखते हैं कि डर से आपका मुंह सूख रहा है तो आपको निश्चित ही लगता है कि आप हारने वाले हैं दुनिया खत्म सी होती दिखती है चारों तरफ अंधकार सा महसूस होता है ऐसे ही समय में हमें एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है इसीलिए अर्जुन कहते हैं हे hey केशव मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं दिखता यानी अपनों की जान लेके मुझे क्या फायदा होगा न कांक्षे विजय कृष्ण न चराज्यम सुखानी च किम राज्ये न गोविंद किं अर्जुन बात को स्पष्ट रखते हैं डर में सब व्यर्थ लगता है अर्जुन कहते हैं हे hey कृष्ण मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य और ना ही मैं सुखों को चाहता हूं हे hey गोविंद हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है इस विषाद में शंका में डर या घबराहट में अर्जुन सब कुछ छोड़ने को त्याग देने को तैयार है धन दुनिया उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए वो ऐसे भयभीत और डर गए हैं कि दुनिया की हर खुशी को छोड़कर इस समय बस इस युद्ध से बचना चाहते हैं इन्हीं लक्षणों को हमें भी पहचानना है ताकि ऐसी अवस्था में हम भी वो करें जो कृष्ण बताएंगे यामे कांक्षित नो भोगः भोग सुखा निच तईमे अवस्थिता युद्धे प्राणास्तत्वाधना च अर्जुन कहते हैं हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभिष्ट हैं वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं सोचिए जीवन का हर युद्ध हर काम हम अपनों के लिए करते हैं हमारा सारा काम सारे फायदे सारी सुख शांति भाग दौड़ सिर्फ और सिर्फ अपनों के लिए होती है और यहां पर हमें अपनों को ही मारना पड़ रहा है इससे बड़ी क्या दुविधा होगी अब वही अपने आप को मारने के लिए खड़े हैं और आपको भी उन्हें मारना पड़ेगा ऐसी दुनिया किस काम की यही उलझन अर्जुन के मन में है आचार्य पितर पुत्रास च पितामह मातुला श्वशुरः पौत्रः श्याल संबंधि तथा अर्जुन के सामने खड़े हैं उनके गुरुजन ताऊ चाचे लड़के दादे मामे ससुर पौत्र साले और भी कई सारे संबंधी लोग अर्जुन अपने हर संबंधी को करीब से पहचान रहे हैं और पहचान के उन्हें बता भी रहे हैं हे तो हंतुमिच्छा मधुसूदन अभी त्रैलोक्य राज्यस्य हे कि केमनु कृत अगर आप युद्ध करने का निर्णय लेते हैं तो क्या आप ये कह सकते हैं कि मैं इस शत्रु को मारूंगा और उसे नहीं युद्ध में तो हर कोई एक सैनिक होता है और अगर वह शत्रु पक्ष से है तो आपने उसको मारना ही है यही दुविधा है अर्जुन की जो वो बता रहे हैं हे मधुसूदन मेरे मारने पर अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है देखा दोस्तों तीन लोगों का राज्य भी अर्जुन को नहीं चाहिए अगर उसके लिए उसे अपनों का वध करना पड़ता है तो उसे वो नहीं चाहिए दोस्तों जीवन में कई बार ऐसी घड़ी आती है जब हमको जो सबसे प्रिय है ना उसका त्याग करना पड़ता है क्योंकि हमें अपने ध्येय की ओर बढ़ना पड़ता है और अगर हम ऐसा करते हैं तभी हमें ध्यय की प्राप्ति होती है तब क्या अपनी सबसे प्यारी चीज को हम छोड़ सकते हैं निहत्य धार राष्ट्र का प्रीति सनार्दन पाप में आश्रय दस्मा हांत नर्जुन आगे कहते हैं हे जनार्दन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी इन आतताइयों को मारकर हमें तो पाप ही लगेगा ना शत्रु पक्ष में चाहे आतताई बुरे लोग ही क्यों ना हो लेकिन हैं तो अपने अपनों को मारकर अपनों को दुख देके केवल पाप ही मिल सकता है पुण्य तो नहीं यह कुरु पुत्रों के लालच का ही परिणाम था कि भाई भाई आमने सामने थे दोस्तों लालच से कभी किसी का भला नहीं होता महाभारत में भी नहीं होना था एक पक्ष को जीतना था तो दूसरे पक्ष को मारना था तस्मारहा वातृ राष्ट्रांत स्वबान स्वजनम ही कथम हवा सुखी न माधव क्या अपने परिवार को मारकर आपको सुख मिल सकता है इसीलिए महाभारत को धर्म युद्ध कहा जाता है जब ऐसा धर्म संकट हो तो आप क्या करें अर्जुन पूछते हैं हे माधव अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे दोस्तों जब कभी आपके सामने ऐसी परिस्थिति आए जिसमें लालच की वजह से बंटवारा हो रहा हो या झगड़ा हो रहा हो तो ठंडे दिमाग से अर्जुन की इस हालत के बारे में सोचिएगा और देखिएगा कि इतना करके दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध करके किसको क्या हासिल हुआ यद्यप्ये न पश्य लोभोपहत चेतस कुल क्षयृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम कथम न ज्ञेयस्मा पापास्म निवर्तुम कुलक्ष प्रपश्यार्दन आपका शत्रु किसी भी प्रकार के पाप को करने को तैयार है लेकिन आप समझते हैं कि जो गलत है अनुचित है वो नहीं करना चाहिए इन दो श्लोक में अर्जुन ने इसी दुविधा को बताया है यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते तो भी हे जनार्दन कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए दुश्मन गलत कर रहा है वो ये नहीं समझता लेकिन आप तो समझते हैं तो समझदार होने के नाते क्या आपको युद्ध से हटने के लिए नहीं सोचना चाहिए लेकिन अगर युद्ध से हट गए तो उसे आपकी हार मानी जाएगी क्या उसके लिए आप तैयार होंगे दोस्तों कुलक्षये क्षय प्रणश्यंते कुल धर्म सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृतस्नम धर्मो भी भवत्युत जहां परिवार खत्म हो जाता है वहां कुछ नहीं बचता कुल का नाश होने का मतलब सब कुछ खत्म हो जाना होता है ऐसी ही स्थिति में अर्जुन फंसे हुए हैं वो कहते हैं कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है अर्जुन जो कहना चाहते हैं वो ये है कि अगर परिवार नष्ट होता है तो धर्म नष्ट होता है धर्म के नष्ट होने से पूरे कुल संपूर्ण परिवार में पाप बढ़ जाता है परिवार ही है जो हमें अपनी जड़ों से अपने गुणों से अपने आदर्शों से जोड़ के रखता है उसके खत्म होते ही समाज में चारों तरफ पाप बढ़ने लगता है दोस्तों आप चाहें तो अपने चारों तरफ भी देख सकते हैं जहां परिवार का सम्मान नहीं वहां किसी भी बात का सम्मान नहीं होता और समाज पतन की ओर ही जाता है अधर्मा भी कृष्ण प्रदुष्यंति कुलस्त्रियः स्त्रिय दुष्टासु सु जायते वर्ण संकर परिवार की भलाई उसकी स्त्रियों पर निर्भर करती है अगर कोई घर बनता है तो वो परिवार की महिला की वजह से बनता है जिस घर में महिला नहीं होती तो कहते हैं कि उस घर का कोई भविष्य ही नहीं और अगर ये स्त्रियां दूषित या करप्ट हो जाएं, तो उसका क्या असर होता है अर्जुन कहते हैं हे कृष्ण हे कृष्ण पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है संकरो नरकाय कुलघ्ना कुलती कुल पितरोाम लुप्त पिंडोदक क्रिया वर्ण संकर का यहां पर मतलब है जहां वर्ण या समाज की मर्यादाओं को सम्मान न देते हुए गलत तरीके से गलत वर्णों के मेल से जब संतान की उत्पत्ति होती है तो वो सब कुछ खत्म कर देती है इसीलिए समाज के नियम बड़े सोच समझकर बनाए गए होते हैं दोस्तों और इतने हजारों वर्षों की सोच और उस नियमों को बिना सोचे समझे नहीं तोड़ना चाहिए अर्जुन इसी बात का वर्णन कर रहे हैं कि हे कृष्ण वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही तो होता है लिप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं दोष कुलघ्ना वर्ण संकर कारक उत्साह जाति धर्म कुलधर्माश्च शाश्वत अर्जुन ने कहा इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं जहां वर्ण संकर होता है ना वहां धर्म का नाश निश्चित है वर्ण संकर की वजह से जैसा कि अर्जुन ने बताया कुल के धर्म का नाश होता है और जाति के धर्म का भी नाश हो जाता है जब कोई अपने धर्म का पालन नहीं करेगा अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करेगा और समाज मनमानी करके अगर कोई नियम नहीं मानेगा तो फिर समाज समाज कैसे रह जाएगा समाज तो नाम ही कायदे और कानून का है जहां सब सम्मान से बिना किसी डर के एक साथ रह सके उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतित अनुशो हे जनार्दन जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है ऐसा हम सुनते आए हैं महाभारत के समय कुल की मान्यता इतनी थी दोस्तों कि अगर किसी के कुल का नाश हो जाता था तो माना जाता था कि अब यह हमेशा के लिए नरक में ही रहेगा इसीलिए कुल की रक्षा करना उसके सम्मान को बचाना उसका नाम करना इतनी बड़ी बात मानी जाती थी अर्जुन ही नहीं ऐसा हम भी सुनते आए हैं कि जो धर्म का कुल का सम्मान नहीं करते वो सीधे नरक को जाते हैं इसे आप ऐसा भी मान सकते हैं कि जहां धर्म नहीं होता वो जगह अपने आप ही नरक बन जाती है अपनी चारों तरफ देखिए ना ऐसी कई जगह आपको आज के युग में भी दिख जाएंगी अहोबत महत्प कर तुम व्यवस्थिता व्यय यद्राज्य सुख लोभे नं तुम अर्जुन आगे स्वयं को दोष दे रहे हैं हा शोक हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं दोस्तों दुर्योधन जैसा भी है उसने जो भी निर्णय लिया लेकिन अर्जुन और उसकी सेना तो समझदार है तो क्या ऐसा उनके लिए ठीक है बेवकूफ का पाप शायद माफ भी हो जाए लेकिन बुद्धिमान से बहुत कुछ की उम्मीद की जाती है तो क्या समझदार अगर युद्ध के लिए तैयार हो जाता है तो उसकी गलती की माफी मिलेगी अर्जुन को लगता है कि नहीं, नहीं मिलेगी यदि माम प्रतिकारम शस्त्र शस्त्र पाण धारत्र राष्ट्र रणे हन्युस्मे क्षेम तरम भवे आंखें बंद कर किसी अपने के बारे में सोचिए जो आपको बहुत पसंद है जो आपका अपना है जिसकी गोद में आप खेले हो जिसके साथ खेले हो चाहे वो आपसे बड़ा हो या छोटा हो क्या आप उसे मार पाएंगे अरे उससे अच्छा तो आपको लगेगा कि उसके हाथों आप स्वयं मारे जाए यही बात अर्जुन कहते हैं यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वो मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा संजय उच मुक्ता अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संजय जो धृतराष्ट्र को इस महान युद्ध का वर्णन दे रहे हैं वो बताते हैं हे धृतराष्ट्र रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर थ के पिछले भाग में बैठ गए दोस्तों ये था पहला अध्याय भगवत गीता का अर्जुन विषाद योग जी हा इसमें अर्जुन के दुख के होने की उसके मन में शंका आने की और यही बातें हमारे सामने साफ मुखर होके आती हैं इस पूरे अध्याय में अब इसके बाद के अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन के दुख का शंका का परेशानियों का हर प्रश्नों का किस तरह भली भांति उत्तर देंगे उसे जानेंगे और सुनेंगे तो दोस्तों ये था भगवत गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग जिसे आप तक पहुंचाया है शैलेन्द्र भारती ने बड़ी सुंदर साधारण और स्पष्ट शब्दों में इसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है इसके बाद मुलाकात होगी दूसरे अध्याय में तब तक के लिए आज्ञा दीजिए धन्यवाद जय श्री कृष्ण